इसमें हमलो तृतीय अद्वैत प्रकरण का चौतीसवा का पूरा हो गया था उसमें कहा गया निगृहत मनसो निर्विकल्प से मत प्रचार शतु विज्ञेय सुस्टे सुस्टेन्य सुषुप्ते न तत्स समाधि अवस्था में अर्थात निग्रहित मन इसका स्वभाव अलग होता है और सुशुद्धि अवस्था में मन का स्वभाव अलग होता है तो दोनों यद्यपि बाहर से समान लगता है इसलिए कहा जाता है शुद्ध सत्व और शुद्ध तमस बाहर से बिल्कुल समान लगेगा दोनों में प्रवृत्ति नहीं दिखेगी किंतु अंदर में महत अंतर है दोनों में अंतर एक हो गया कि यहाँ सुसुप्ति अवस्था में अविद्या जो कि बीजात्मक है सारे प्रवृत्ति का और प्रवृत्ति अनर्थ का जनक होते हैं अनर्थ जनक प्रवृत्ति का बीजात्मक स्थिति है सुसुप्ति और अनरोध अवस्था में कहते हैं कि अविद्या नहीं है तो फिर प्रवृति का कोई निमित्त भी नहीं रहा ये दोनों में इसलिए महान अंतर रहा निरुद्ध मन जो है वो शांति का ही हेतु है आगे इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं टीका में पैंतीसवा श्लोक का टीका में मनस सुसुप्तस्य समाहितस्य च प्रचार भेदो अस्ति इति अस्तम तत्र हेतुम आह मनस ष्यंत उसका दो प्रकार हो गया एक सुसुप्तस्य एक समात मन सुसुप्त अवस्था मन समाहत अवस्था ये दोनों में प्रचार भेदो अस्ति प्रचार अर्थात तो उनका स्थिति इसमें भेद है इति कह सकते हैं उनका स्थिति रमण स्वभाव ऐसा कहा गया इति कहा त्र हेतु मह उसमें हेतु कहते हैं तो क्यों वो दोनों में भेद है लीयते ही सुसुक्ते निगृहत न लीयते तदेव निर्भय ब्रह्म ज्ञालोक सतत लीयत ही सुषुप्ते तगृहित तुषुप्ते लीयते ही, ही निगृहिता न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समंततः ज्ञानालोक सतत उत्तराधज तद, तदर्थ तदम सुषुप्ते लीयते ही अवस्था में लीयते यहाँ एक नंबर टिप्पणी कार्य कहते हैं सुसुप्ते श्लोक में जो पाठ दिया वहा होना चाहिए अत्र सुसुप्तमुक्तम पठितम निगृहितम क्योंकि तन बोल करके नपुंसकलिंग शब्द व्यवहार किया गया तो पर प्रथमांत शब्द है तो तन कह करके जैसे निगृहितम के साथ समानाधिकरण किया गया निगृहितम मन तन इसी प्रकार की सुसुप्तम इस प्रकार की होना चाहिए था सुसुप्त में सप्तमी नहीं होकर के सुसुप्तम ऐसा होना चाहिए था जैसा है सप्तमी है अर्थात सुसुप्त अवस्था में मन लीन हो जाता है और निग्रहित तो होने से निग्रहित तो हो गया अर्थात तो मन का विषय में चलन के लिए विषय नहीं रहने से जब स्वाभाविक स्थिर रहना तदा न लीते उसमें मन लीन नहीं होता है लीन हो गया मन का वृत्ति अभाव हो जाना ये लीन हो गया तो वृत्ति अभाव नहीं होना अर्थात वो ब्रह्माकार होकर के रहना तो ये निग्रहित तो अवस्था कहा जाता है उस अवस्था में मन लीन नहीं होता है तदेव निर्भयं ब्रह्मा, ब्रह्माकार वृत्ति का मन ये ब्रह्म है उस समय में, में, में ब्रह्मा वृत्ति में ब्रह्म भिन्न अन्य किसी का भी प्रती नहीं होती है किसी का अगर प्रतीत नहीं है तो जो प्रतीत हो रहा है इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है तो मनो भी उस समय में ब्रह्म ही हो गया तदेव तो निर्भय ब्रह्मो निगृहित मनो इसलिए ब्रह्म ही कहा जाता है ये शायद ब्रह्म बिंदु ब् उपनिषद का ये मंत्र है मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धम एव च अशुद्धम काम संपर्क शुद्धम काम विवर्जित ऐसा कहा गया मनो ही दिविधम मन दो प्रकार की है शुद्धम और अशुद्धम अशुद्धम काम संपर्क काम का संपर्क हो गया विषय वासना अगर तदाकार वृत्ति हो गई मन का तब तो वो मन को अशुद्ध कहा जाएगा अशुद्धम काम विवर्जित कोई कामना नहीं रहा ऐसा जो मन है वो शुद्धम वासना हट जाना वासना मल है वासना हट जाने पर भी मल हट जाने पर भी मन और इच्छा करके अर्थात इच्छा विषय को लेकर के चलेगा नहीं किंतु उसका जो चलने का संस्कार है उसके लिए वो चलता रहेगा जैसे कहेंगे ना गंगा जी का किनारे बैठा है तो वो सामने में पर्वत दिख रहा है पूरा मतलब ये हरित और आकाश दिख रहा है नीला दिख रहा है पूरा स्पष्ट दिख रहा है वो सब में कोई इच्छा नहीं है किंतु ये भी एक वृत्ति चलता है उसमें कोई सुख दुख का बात भी नहीं है किसी को लग सकता है कि बढ़िया दिखता है किंतु हो सकता है किसी को बढ़िया क्या है जैसा है जो स्वभाव है ऐसा ये भी जो एक वृत्ति चलना ये भी अर्थात ज्ञानी के लिए एक प्रारब्ध है अर्थात इस प्रकार की वृत्ति नहीं चलना वो अर्थात अंतिम लक्ष्य होना चाहिए तो जब ये वासना चला जाता है तब तो मनो को अर्थात चलाने का जो निमित्त था वो नहीं रहा किंतु अभी चलाने का निमित्त नहीं रहने पर भी फैन स्विच बंद हो जाने पर भी जैसा ये चलता है अर्थात मन उस समय में भी, भी चलता रहता है उसको कहते हैं विक्षेप इसके लिए उपासना का आवश्यक है तो ये अर्थात ज्ञान हो जाने के बाद भी अगर चित्त में उच्चकोटि का एकाग्रता नहीं है तो वो ज्ञान का फल नहीं आता है इसलिए फिर अर्थात उसके बाद वो चित्त स्वाभाविक रूप से फिर उपासना का दिशा में चलेगा अभी किंतु वो किस चीज का उपासना करेगा कहेंगे भाष्यकर भगवान ये कहते हैं विवेक चुड़ामणी में स्वस्वरूपानुसंधानम तो भी उसका उपासना होगा स्वस्वरूप अनुसंधान ये भक्ति रित्ती विधि ऐसा कहते हैं यही उसका भक्ति अर्थात तो उनका अभी ध्यान और स्वरूप का ध्यान होगा अन्य सारे अर्थात जो आकाश पर्वत नदी ये सब का भी वो धीरे धीरे वो हटाएगा तो ऐसा अर्थात तब मनो ब्रह्माकार होगा वो निर्भयम ब्रह्मा ऐसा स्थिति हो जाएगा तब वासना हटने के बाद भी विक्षेप भी हटना है तभी जाकर के वो आनंद का ऊंचा आनंद का अनुभव होगा तदेव निर्भयम ब्रह्मा और निर्भयम तद निर्भयम और वही ज्ञानालोकम ज्ञान एवं आलोकम यश ज्ञान आलोकम अर्थात अभी केवलो ब्रह्माकार वृत्ति ही रहा ज्ञान आलोकम अर्थात अन्य वृत्ति नहीं है एक रस अर्थात समन्ततः समत अर्थात सर्वतः सब दिशा में अर्थात किसी प्रकार की अविस्थिति में उसको ब्रह्माकार स्थिति रहना ये सब सर्वदा ब्रह्माकार वृत्ति रहेगा फिर ज्ञानी व्यवहार नहीं करेगा ये सब शास्त्र में कहा जाता है हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए अगर हम लक्ष्य चतुर्थ भूमिका को रखेंगे हम तो कोई एक दो में ही पहुंचेंगे और लक्ष्य हम सप्तम को रखेंगे तो हम निश्चित चार पांच में पहुंच जाएंगे तो इस प्रकार के शास्त्र सर्वदा अर्थात जो सबसे ऊंचा हो सकता है उसका बात कहेंगे निश्चय हो जाने के बाद <coughs> टीका में समात्य मनसो द्वैतवर्जित स्वूप कथयति सहित मन द्वैतवर्जित अर्थ विषयाकार नहीं होना उसका स्वरूप को कहते हैं श्लोक में कहा तदेव निर्भय ब्रह्म वही निर्भय ब्रह्म निर्भय आगे टीका में पूर्वार्धस्थ तात्पर्य आह यहाँ तो श्लोक का व्याख्यान टीकाकार ने कर दिए आगे श्लोक का पूर्वार्थ का तात्पर्य भाष्यकार कह रहे हैं टीकाकार उसके लिए कहते हैं आह। प्रचार, प्रचार भाष्य में भेद मन का दो स्थिति में दो अलग अलग प्रकार की प्रचार हुआ सुसुक्ति और निग्रहित अवस्था में प्रचार में भेद है भेद के लिए हेतु ये श्लोक में कहा जाता है टीका में मनस सुसुप्त समात वक्तव्य प्रचार भेदे हेतु आह भाष्यकार तो इतना कह दिए तो टीकाकार कह रहे हैं कि कस्य प्रचार भेद तो इसलिए इतना जोड़ना है मनस सुषुप्त समात प्रचार भेदे हेतु इतना पूरा वाक्य होना चाहिए था आगे भाष्य में लियते सुसुप्त ही यस्मात्वाभी प्रत्यय बीजवासना भी सह सुसुप्त सुसुप्त अवस्था में लीयते ही तो भाष्य श्लोक में कहा लीयते ही तो ही का अर्थ भाष्यकार कहते हैं ही का अर्थ यस्मा क्योंकि लीन होता है ये लीन स्थिति में कैसा रहता है कहते हैं सर्वाभी अविद्यादि प्रत्यय बीज वासना भी सारे सारे कितना है कहते हैं अविद्यादि प्रत्यय बीज का वासना, प्रत्य वीज वासना। <coughs> अभिध्यादी प्रत्यय बीज वही वासना अविद्यादि प्रत्यय अविद्यादि आदि कहने से जो योग शास्त्र में कहा जाता है पांच क्या क्या कहा जाता है अविद्या अभिनिवेश पांच टीकाकार उसको कहते हैं यस्मती उत्तरे संबंध भाष्य में प्रथम पंक्ति में कह दिया सुसुप्त भाष्य में तृतीय पंक्ति में है उसी कार यस्त के नीचे क्या नीचे में तस्मद प्रचार वेद ये यस्मा का अन्वय तस्मा के साथ करना है आगे टीका में अविद्यादी आदिशब अस्मता रागाद गृह्य अविद्यादि जो भाषा में कहा अविद्यादि प्रत्यय आदि पद से अस्मिता राग फिर आदि और दो छोड़ दिए ये तो द्वेश अभिनिवेश ये सब ग्रहण हो जाएंगे अर्थात सुसुप्त अवस्था में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांचों ये पांचों को क्या संज्ञा से कहते हैं योग शास्त्र में क्लेश ये पांच ही क्लेश है तो ये क्लेश ये सब समय में अविद्याण रूप में रहते हैं टीका में आगे सुसुप्ते मनुष्य वासना भी ही सह लय प्रकारं कथयति। सुसुप्ति अवस्था में मन का वासनाओं के साथ लय हो जाता है लय का प्रकार कैसे लय होकर के वो हो रहता है उसको कहते हैं लय प्रकारं कथयति। भाष्य में वाक्य का आधा से तमो रूपम अविशेष अविशेष रूपम बीज भाव आप तमो रूप हो जाता है कहते तमो रूप तमो तो अज्ञान है अज्ञान जागर स्वप्न में है आ तो फिर आप सुसुप्ति में तमो रूप क्यूँ कहते, है? तो है। कहते हैं ये तो अज्ञान में मतलब जागरत स्वप्न में भी अज्ञान है इसलिए कहते हैं अविशेष रूपम जागृत स्वप्न में अविशेष रूप नहीं अभी रूप अभी प्रमाता बन गया दृष्टा बन गया तो इसलिए अविशेष रूप कहते हैं चार नंबर टिप्पणी अविशेष रूपम अज्ञान भेदेन अप्रतीयमान स्वरूपम इत्य अज्ञात अज्ञान के चलते भेदेन ना ना अज्ञान के चलते नहीं अज्ञान यहाँ अपाधन पंचमी अज्ञान से भेदेन अप्रतीयमान स्वरूप अज्ञान से स्वरूप भिन्न है ऐसा सुसुप्ति में पता नहीं चलता किंतु जागृत स्वप्न में वो नहीं कहता है कि मैं अज्ञान हूं मैं नदी पर्वत घटो पटो को जानता हूँ किंतु सुसुप्ति में अज्ञान से भेद नहीं है अज्ञान के साथ एकाकार हो जाता है ये हो गया अविशेष रूप अज्ञान के साथ समान हो गया भाष्य में अविशेष रूपम बीज भाव आप सुसुप्ति अवस्था मन का स्थिति हो गया टीका में आपद्यते सम्बंध तमो रूपम भाष्य में जो द्वितीय पंक्ति में दिया तमो रूपम अविशेष रूपम बीज भाव तभी तो कहते हैं तमो रूपम आते ऐसे अन्वय कर लेना है तमो रूपम का अर्थ कह दिया अविशेष रूपम उसका अर्थ कहते हैं बीज भाव आपते क्रियापद हो गया टीका में जाड्य रूपम अवस्थान्तरे भी तुल्यम इति अतो बिशिन्ष्टि तमो तो रूपम सुसुप्ति में कहेंगे तमो तो का अर्थ जाड्य अंधकार आवरणात्मक ये केवल सुसुप्ति में है ये तो बात नहीं अवस्थान्तर भी अवस्थान्तर का अर्थ जागर स्वप्न ते तो भी तो है तुल्यम इति भिशीनष्ट ठीक सुसुप्त अवस्था का तमो तो रूप का अर्थ है अविशेष रूपम वहां विशेष ज्ञान नहीं होता है इसलिए उसको प्रज्ञान घन कहा जाता है मंडू के में आरंभ में कहा गया ष्टम मंत्र में अगटिका में एवं आद्यम पादं व्याख्याय द्वितीय पादं व्याचे आद्य पाद का व्याख्यान करके द्वितीय पाद का व्याख्यान करते हैं आद्य पाद हो गया लियते ही सुसुप्तेतन ये आद्य पाद हो गया द्वितीय पाद हो गया निगृहितम न लियते ये कौन सा स्थिति में समाधि स्थिति में तो इसका अभी व्याख्यान करते हैं भाष्यकार भाष्य में द्वितीय पंक्ति में द्वितीय पंक्ति होता ये श्लोक का द्वितीय पंक्ति विवेक निधृहित स नीयते आत्मनोदिन्न है मन आया तो जगत का भान होने लगा मनो नहीं है तो जगत का भान नहीं है किंतु आत्मा तो तीनों अवस्था में विद्यमान है तो आत्मा और मन का भेद इसको निश्चय कर लेना ये जो कुछ हो रहा है सब मन में ही हो रहा है कोई भी विचार हो रहा है सुख हो रहा है दुख हो रहा है ये सब मन में ही हो रहा है इसी प्रकार के निश्चय हो जाना ये सुखो दुख जो होना है अर्थात जो प्रक्रिया होना है मन का वो सब होगा ये हम में नहीं हो रहा है इस प्रकार निश्चय कर लेना भाष्य में तद् विवेक विज्ञान पूर्वकं तद अर्थात आत्म मन इनका विवेक विवेक भीवे अर्थात भेद ज्ञान निश्चय कर लेना उससे क्या होगा निरुद्धम हो जाएगा मन निरुद्धम निरुद्धम अर्थात निगृहित ग्रहो लिटी दीर्घ इट को दीर्घ हो जाता है ग्रह धातु का निगृहित दीर्घ हो गया निगृहित सन् न लियते निगृहित सन निगृहित सत् न लियते मन है निगृहित सत् न लियते फिर युनाशिकुनासिक उसे सन हो गया तमो बीज भाव न आपद्यते निरुद्ध अवस्था में मन तमो तमो अर्थात जो अविशेष रूपम ऊपर पंक्ति में कहा था बीज भाव निगृहित अवस्था में और तमो रूप को प्राप्त नहीं करता तमो का अर्थ हो गया बीज भाव अब इत्यादि बीज बीज अर्थात सारे क्लेश का बीज और प्राप्त नहीं करता है टीका में पूर्व विभाग विभजन फलित नौ नंबर टिप्पणी दे दिए पूर्वार्ध टिप्पणी कार्य खाली कह का दिए पूर्व विभाग पूर्व विभाग अर्थात पूर्वार्ध विभाग क्योंकि प्रथम पाद द्वितीय पाद दोनों पाद का व्याख्यान हो गया अभी पूर्वाध का फलित अर्थ कहते हैं भाष्य में तस्मादिति, तस्मादयुक्त प्रचार भेद सुषुप्त समात्य मनस तस्मादुक्त इसलिए ये बात ठीक है किसलिए कहते हैं एक तो बीज भाव में रहा एक बीज भाव नहीं रहा इसलिए दोनों अलग है तस्मादयुक्त ठीक है ये बात क्या ठीक है प्रचार भेद सुसुप्त स मनस भिन्न सुसुप्त मन और समाहित मन ये दोनों परस्पर से भिन्न है टीका में अभी उत्तरार्ध का व्याख्यान करेंगे टीका में कहते हैं तदेव निर्भयं ब्रह्म इत अर्थमाह श्लोक का उत्तरार्ध में दिया तदेव निर्भयं ब्रह्म तदेव का अर्थ पूर्व का करता है पूर्व हो गया द्वितीय पाद द्वितीय पाद में दिया निगृहित मन ही ब्रह्म है तो इसी प्रकार अर्थात तो घट का नाम रूप नहीं रहना यही मिट्टी है घट का जब नाम रूप नहीं रहेगा वो मिट्टी है तो इसी प्रकार की मन में जब ये विचार नहीं चलेगा तो वो ब्रह्म ही है भाष्य में यदा ग्राह्य ग्राहक अविद्यात मलदय वर्जित तदा परम अद्वयम ब्रह्म एवं तत् समृतम अत तदेव निर्भय यदा ग्राह्य ग्राहक जब जागृत स्वप्न में आ गया कुछ ग्राह्य बन गए और एक हमारे साथ आ गया ग्राहक हमारे साथ ग्राहक कौन आता है अभी जागर स्वप्न में हमारे साथ अभी हम जब जागृत स्वप्न में आ जाते हैं तो हमारे साथ एक एक ग्राहक आ गया बाकी जगह तो ग्राह्य हो गया ये कौन है ग्राहक जो हमारे साथ आ जाता है मन तो इसलिए कहते हैं यदा ग्राह्य ग्राहक ये जो मनो हो गया और कुछ विषय बन गए तो ये सब अविद्याकृत एक मनो हो जाना और एक विषय मान लेना ये सब अविद्याकृत मे ये, यही ये हो गया मलोद्वय एक ग्राह्य एक ग्राहक यही दोनों हो गया मलो ये मलो द्वयो वर्जितम ये दोनों मलो कब आ जाएंगे कहते अविद्या तो जिस समय में मनो आएगा उसी समय में अगर लगेगा कि ये तो मनो तो अविद्या से आया है इस प्रकार की जैसे कहते ना कोई नया व्यक्ति आपको मिला और उसके साथ थोड़ा मित्रता हुआ आप क्या सोचते रहेंगे ये तो हमको अभी, अभी अभी अभी मिले हैं तो जैसा हमारा बोध रहता है कि हम उतना अर्थात तो उसके साथ आदात में नहीं करते हैं इसी प्रकार के जैसे मनो आता है अगर हम उसको इसी प्रकार कर सकते हैं तो अर्थात तो मनो का कुछ परिणाम में हम उतना जड़ित तो नहीं होंगे ये तो मनो आया तो इसी प्रकार को कहते हैं वो ग्राहक हो गया तो मनो ग्राहक हुआ ये मनो आया इसलिए जगत ग्राह्य बन करके दिख रहा है वो जड़ी तो नहीं होना है जड़ित तो हो जाता है ये नहीं होना मनोद्वय वर्जितम तदा जब ऐसा द्वय वर्जित हो जाएगा तदा परम परम अर्थात निरतिशय इति अविद्यम अर, एव तत्म समृतम अर्थात तत संब्रितं। संब्रितं अर्था संपन्न वो ब्रह्म ही हो गया इति अत तदेव निर्भय क्योंकि ब्रह्म हो गया इसलिए निर्भय क्योंकि ये छांदो के उपनिषद में आता है द्वितीय आद वे भयम भवती अगर अध बोल करके निश्चय हुआ तो फिर भय किसके लिए भय तो ये शरीर मनोबुद्धि को लेकर के भय क्योंकि हानि तो इसी को ही हो सकता है शरीर मनोबुद्धि को हानि हो सकता है जिसको हानि हो सकता है उसी के लिए भय होगा तो जो वास्तव स्वरूप है उसको ना कभी कुछ हानि होना है, है। ये ये मृत्यु बर्तन है निष्ठा हो गया मृत्यु बर्तन बर्तन अर्थात विद्यमान तथा तो अर्था की संपन्नम अर्थात हो गया निर्वृत्तम भी शब्द व्यवहार करते हैं तेन तो ये तय नृतम एक ही अर्थ है कहीं कहीं समृतम एक तो पाठ होता है तो वो है कि वो ब्रिंग आवरण धातु से तो अर्थात वहांतम अर्थात वहाँ आवृतम हो जाएगा यहाँ समृत्तम दो तह तो है तो ये वृत्त ऋतुवर्तन से तो निष्ठा हुआ यहाँ समृद्ध दो तो है समृद्धम समृद्धम अर्थात निष्पन्नमें हाँ वो तो समृद्ध ज्ञान है वो लोग व्यवहार करते हैं समृद्ध नृद्ध नहीं संभित समृद्ध व्ञान है वहां तो सम्यक विद विध ज्ञान धातु विध ज्ञान है तो आगे कु प्रत्यय हो जाने से संविध अर्थात सम्यक ज्ञान इस प्रकार संविध हा व्यवहार होता है बहुत ज्यादा व्यवहार होता है ठीक है में समाहितम मनो ग्राह्यम ग्राहकम इति अविद्यातम समाहितम मनो अलग पद हो जाएगा मनो ग्राह्यम दे दिया ना तो समातम तो मनो ग्राह्यम ग्राहकम इति अभिद्यातम य यद मन दिन वर्जित समाहत तो का मनो का समाहतम के साथ जाना है समाहत तो मनो हो गया वो ग्राह्य ग्राहकम इति दो दो दोनों अलग है समाहितम तो तो वो तो अलग पद है अनुसार है मन और जो ग्राह्य मिला दिया ना वो अलग अलग हो जाना है ऊपर नीचे रो कर देंगे तेज समाहित तो मनो हो गया ये इति अविद्यात यद तेन यदा तदा मलद्व तेना वर्जित्राहक ये यही दोनों मल मलों से जब वर्जित हो जाएगा यदा तदा इति संबंध तब ये स्थिति अर्थात मनसो ब्रह्म निर्भय तलित मन अगर ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर गया तब मन निर्भय हो जाएगा ब्रह्म रूपता को प्राप्त किया अर्थात द्वित का भान नहीं है द्वित का भान नहीं है तो निर्भय हो गया द्वैत होने से भय हो जाएगा तो तलित तो माह तो इसलिए कहते हैं ना कि बंदर भगाने से आप कितना दूर तक तो दौड़ेंगे इसके ऊपर निर्णय होगा की आपका ज्ञान का निष्ठा कितना अर्थात तो गहराई तक तो गया है चित्त का जो अवचेतन माना उसका कितना गहराई तक तो गया है छोटे मारे जो शेर को देखने से भी हाँ ठीक है भाई उसका स्थान है हमको हट जाना है तो उनको बिल्कुल ये दौड़ना ही क्रिया नहीं घटेगा किंतु अर्थात कितना जाता है अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कितना मतलब अभी अंदर में पड़ा है तो जब बिल्कुल और नहीं होगा उस स्थिति स्थिति आ जाएगा अब तो ऊंचा क्या मरता अर्थात सब पंचम ष्ठ आने से आने से सब हो जाएंगे पता नहीं हो <laughs> सकते हैं त्र हेतु अतः शब्द न सूचित भाष्य में रह गया तस्य फलितम इत्याह तलितह इत भाष्य में इति तत्मृतमितभय क्या अतः भाष्य में इसको कहते हैं अर्थात क्योंकि मन ब्रह्मत्व को प्राप्त किया इसलिए निर्भय हो गया तत्र हेतुम आगे टीका में तत्र हेतुम अतः शब्देन सूचितम अतः शब्द से हेतु कहते हैं अतः तदेव निर्भयम ऐसा कहा भाष्य में भाष्य में जो कहा इति अतः तदेव निर्भयम ये जो अतः कहा गया अतः में पंचमी है ये पंचमी हेतु में हे है यह हेतु क्या है उसको आगे भाष्य में स्पष्ट करते हैं द्वैत ग्रहण भय निमित्त अभाव द्वैत का ग्रहण यही भय का निमित्त है ये नहीं रहेगा द्वैत का ग्रहण ही नहीं होगा ठीक है मैं यद सूचे यद विद्वान अच्छा आगे भाष्य में और पंक्ति रहा शांतम अवयम ब्रह्म शान्तम, शान्तम सभी प्रकार के जब ये मल रहित तो हो जाता है इसका चलन के लिए निमित्त तो नहीं रहता, तो, शांत हुआ एक नव टिक शांतम द्वैतवर्जित अभयम ब्रह्म ऐसे स्थिति प्राप्त होता है आगे टीका में यदात ब्रह्म अभयम उक्त तस् अभयत्व प्रमाण सूचयतीम अर्थात यद मन उपशांतम उपशांति अवस्था को प्राप्त किया वही ही ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हुआ वो अभयम हुआ इति तस्य तय प्रमाण सूचयति मन अभय रूप को प्राप्त किया इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में यद् विद्वान न विभेती कुतश्चन तैतरे उप में तो आनंदम ब्रह्मनो विद्या विद्वान न विभेती कुतश्चन इसका आरंभ कैसे है न आर आनंदम आनंद ब्रह्मणों विद्वान्न नीवेद कुत ये अप्राप्य मनुषा सह ऐसे ये अप्राप्य मनुषा सह आनंदम ब्रह्मणों विद्वान न नीवेति कुत दो आठ है अथवा तो दो नौ है ऐसा कुछ मंत्र है आगे टीका में ननु यथोक्तम ब्रह्म प्रकाशते नवा प्रकाशते पूर्व पक्ष संकल आ ये जो ब्रह्म आप कहते हैं ये ब्रह्म प्रकाशते नवा प्रकाशते इसका प्रकाश होता है अर्थात तो हमको इसका ज्ञान होता है अथवा तो नहीं होता है कहते प्रकाशते चेद उपाय अपेक्षायाम अद्वित व्याघात अगर ये प्रकाश हो रहा है जैसे सूर्य जैसा तब उसके लिए एक उपाय चाहिए तो प्रकाशते ब्रह्म प्रकाशते तो प्रकाश होते आप कैसे जानते हैं ब्रह्म प्रकाश होते कुछ आपको उपाय जरूरत होता है अगर उपाय आ गया तो फिर द्वैत तो हुआ तो उपाय अपेक्षायाम अद्वैत तो व्याघात न चेत प्रकाश होते अद्वैत तो हो गया और फिर प्रकाश न प्रकाश होते पुरुषार्थत्व असिद्धि अर्थात हमको उसका ज्ञान नहीं होता है तो नहीं होता है तो फिर पुरुषार्थत्व असिद्धि इति तत्र इसको कहते हैं उभयत पाशा रज्जु प्रकाशत है तब तो ही अद्वैत का हानि हो गया न प्रकाशत है तब तो अद्वैत में क्या प्रमाण है तो इसको कहते हैं अर्थात दोनों पार्श्व से ये एक पार्श्व में पाश एक पार्श्व में रज्जु तो वो ये तो पाषा रज्जु कहते हैं पुरुषार्थ तो अर्थात ऐसा ब्रह्म है जो कि हमारा ज्ञान का विषय नहीं बनता है तो उस जो ज्ञान का विषय नहीं बनेगा उसके लिए कोई उद्यम करने से कुछ लाभ होगा नहीं है तो यही पुरुषार्थ पुरुषार्थ अर्थात तो पुरुष का जो प्रयोजन प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि ये आपका ज्ञान गोचर नहीं बनेगा तो फिर पुरुषार्थ नहीं है और आप कहते हैं कि यह परम पुरुषार्थ है मोक्ष है तो कहाँ वो तो ज्ञान का विषय नहीं बना तो पुरुषार्थ नहीं है पुरुषार्थ का व्याख्यान होता है पुरुषेण अर्थयते प्रार्थियते पुरुषार्थ जो हमको पता नहीं चलेगा वो पुरुषों के द्वारा कैसे प्रार्थना का विषय बनेगा तो इसलिए पुरुषार्थ नहीं बनेगा भाष्य में तदेव विशेष्यते वही जो ज्ञान है तृतीय पाद में कहा गया तदेव निर्वयम ब्रह्म उसका अभी विशेष्य अर्थात विशेषण दे करके उसका विशेषण देते है चतुर्थ पाद में ज्ञान ये विशेषण देते हैं इसलिए वह प्रकाशते न प्रकाशते ये संदेह करने का आवश्यक कर नहीं है भाष्य में कहते हैं तदेव विशेषते ज्ञानालोक में विग्रह दिखाते हैं ज्ञपतिर ज्ञानम इसलिए ज्ञाते अनैनैतिक ज्ञानम नहीं ज्ञायते अनैतिक ज्ञान हम कहेंगे तो वृत्ति ज्ञान को कहेगा क्योंकि वृत्ति ज्ञान के द्वारा हम विषय को जानते हैं तो वृत्ति ज्ञान में करण में ल्यूट होता है ये किन्तु भावों में ल्यूट ज्ञपतिर ज्ञान आत्मस्वभाव चैतन्यम आत्मस्वभाव जो है और चैतन्य तदेव ज्ञानम आलोकम प्रकाशः यस्य, यदे तो जो आत्मचैतन्य है वही ज्ञानम आगे है ज्ञालोक ज्ञान और आलोक आलोक का अर्थ प्रकाश आत्मचैतन्य ज्ञानम वही तो प्रकाश है जिसका तद ब्रह्म ज्ञानालोकम उसका स्वभाव ही प्रकाश है विज्ञान एक रस घनम इत्यथ विज्ञान एक रस एक रस अर्थात तो विजातीय के द्वारा व्यवहित तो नहीं होना ऐसे कहते हैं ना हलो हलोन संयोग त तो वहाँ हलोन अंतरा अनंतरित तो हल हल किसके द्वारा अंतरित तो हो सकते हैं के द्वारा तो अंतरित तो अर्थ व्यवहित तो हल अगर अच्छ के द्वारा व्यवहित तो नहीं होगा उसको कहेंगे अनंतरित तो हल उनको सही होगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं एकरसम अर्थात विजातीय के द्वारा अंतरित तो व्यवहित तो नहीं होना इसको कहते हैं एकरसम तो एकरसम का अर्थ हो जाता है फिर घनम घनम अर्थात तो हम कहते हैं सांद्र अर्थात उसका बीच में अन्य पदार्थों का व्यवधान नहीं है एक रसम घनम अर्थात तो विजातीय अनंतरितम टीका में तस्य ब्रह्मत्व सिद्धये है परिचिन व्यवच्छिन्नति समत तस् अर्थात जो ज्ञानालोक यही ब्रह्म है इसके ब्रह्म हो जो होगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हो। अनंतम होगा तो उसमें परिचिन्न नहीं आएगा अगर आप ये ज्ञानालोक को ब्रह्म कहते हैं तब वो भी अपरिछिन्न होना चाहिए कहते हैं उसका परिच्छिन्न का हम व्यवच्छेद कर देंगे तस्य ब्रह्मत्व सिद्ध है ज्ञालोक ब्रह्मत्व सिद्ध उसमें परिच्छिव व्यवच्छिन्नती परिच्छिन्नों को हटा देते हैं क्या कह करके कहते हैं श्लोक का अंतिम शब्द कहा समत समत अर्थात सम्यक तत सम अंत अर्थात पार्श्वतः अर्थात सभी पार्श्व से समत का ऐसे अर्थात रूढ़ि अर्थ होता है सर्वतः सभी दिशा में इसका कोई व्युपन्न अर्थ ऐसा नहीं है अच्छा समंतत भाष्य में समंतात समात का अर्थ सर्वत व्योम नैरंतरण व्यापकम इत्यर्थ व्योमवत आकाश जैसा नैरंतरण व्यापकम आकाश भी निरंतर है कि लोग कहेंगे आकाश निरंतर नहीं होगा इनके आकाश जहाँ ये आ जाएगा अर्थात तो पृथ्वी का परमाणु हो गया न्यायिकों का मत मतलब में पृथ्वी का परमाणु आकाश होगा नहीं, नहीं होगा इसलिए आकाश पृथ्वी परमाणु फिर आकाश आ जाएगा तो व्यवहित हो जाएगा तो किंतु किन्तु कहेंगे जहाँ पृथ्वी परमाणु है वहाँ आकाश है, है, है? क्योंकि वो आकाश ही है पृथ्वी को आप लय करेंगे तो अंतिम में आकाश हो जाएगा इसलिए वेदांत मत में तो आकाश व्योम नैरंतरी न व्यापक व्यापक है अच्छा तो ये तो मनो होना यही ब्रह्म अवस्था है इसलिए सारे साधना का यही अंत है ये पैंतीसवा श्लोक उच्चारण करेंगे आगे श्लोक में कहते हैं प्रकृतम एवं ब्रह्म प्रकारांतरण निरूपयती प्रकृतम ब्रह्म जिसका विचार चल रहा है किसका कहते हैं निगृहित अवस्था में जो मन की स्थिति है यही ब्रह्म है उसको भी प्रकारांतरण कहते हैं अर्थात वही विद्वान का स्वरूप है तो जैसे अविद्वान मन का स्वरूप को अपना स्वरूप मानता है मैं सुखी हूँ दुखी हूँ ब्रह्म भी जो विद्वान है वो भी जानता है की मन वो मन तो वास्तविक ब्रह्म है इसलिए मैं ब्रह्म हूँ वो मानता है कैसे धातु है ज्ञप धातु ज्ञप धातु से स्त्रियान हुआ स्त्रीन अर्थात भाव अर्थ में भाव अर्थ अर्थात ज्ञान रूप ही होना जैसे मतलब इसको और दृष्टान्तों से समझाने के लिए हम घट्ट को चैतन्य से जानते हैं ना नृत्ति ज्ञान के द्वारा जानते हैं वृत्ति ज्ञान के द्वारा क्योंकि अगर हमको वृत्ति ज्ञान नहीं होगा चैतन्य के द्वारा घटका का ज्ञान सीधा हो जाएगा जा? नहीं होगा तो भी ये वृत्ति केवल हुआ किंतु ये वृत्ति अगर चैतन्य से प्रतिबिंबित तो नहीं होगा फिर ये वृत्ति घट को ज्ञान करवाएगा नहीं करवाएगा तो इसलिए ये जो वृत्ति ज्ञान हुआ ये वृत्ति ये स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं हो पाता है ज्ञान स्वरूप नहीं होने से इसको ज्ञाप्ति शब्द से नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं है ज्ञान स्वरूप अर्थात प्रकाश स्वरूप जैसा कहते हैं हम ये लाइट जैसा मान सकते हैं एक हो गया लाइट एक हो गया दर्पण जैसे हुआ तो हम अगर दर्पण में टॉर्च लगाएंगे वह दर्पण भी कमरे का जितना सामान है उसको प्रकाश कर देगा इसी प्रकार की ये जो वृत्ति है वो दर्पण स्थानीय होगा तो होने से वृत्ति को ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाए ज्ञान का अर्थ प्रकाश अर्थात तो विषय को प्रकाशित करने का जिसमें सामर्थ्य है उसको वहा ज्ञान भाव अर्थ में जब तीन करेंगे तो उसको कहेगा और जो वृत्ति हो गया वो कर्ण में ल्यूट हुआ इसलिए ज्ञान कहेंगे तीन है उसी को अगर भावो में लिफ्ट करेंगे तो ज्ञान बनेगा ज्ञम्पति में धातु ज्ञप धातु है चुरादी समान अर्थ क्या है क्या वो बोलने समान अर्थ का भाव में होने का अर्थ अर्थात तो तद्रूप कर्ण में होने का अर्थ अर्थात तो उसके द्वारा तो ये दोनों में अलग है जैसा दृष्टांत तो बिल्कुल दर्पण और ये प्रकाश ऐसा ही है ज्ञती एवं रूप ज्ञती एवं रूप रूपम अर्थात स्वरूपम उसका वही स्वरूप है प्रकारांतरेण निरूपयती तो वही प्रकृत ब्रह्म प्रकृता ब्रह्म अर्थात तो जो समाहित मन का जो अवस्था है वही प्रकारांतरेण वही विद्वान बिद्व, का स्थिति है अजमिद्रम स्वप्न मनामकम रूपकम सकद विभात सर्व नोपचार कथन अजम अनद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपक सकृत विभातम सर्वज्ञ कथंचन न अजम ये बहुरी है जन्म बहुव्रीह बहुरी है नहीं ले पाएंगे न जायते इति कहेंगे मतलब जायते इति विग्रह दिखाने के लिए क्योंकि कोई उप पद रहे तभी जा करके जंधा तु से हो पाएगा तो जंधा तु से करने के लिए अच्छा नए उप पद लेकर के तो सप्तमिया जनरल ड ना सप्तमिया नहीं अन्य भी है यार। तो जायते न जायते इतिहाज जा। अच्छा इतना देखना होगा दूसरा सूत्र से यहाँ सप्तमिया तो नहीं है ना न है। अच्छा अनिद्रम अनिद्रम यहाँ तो है अविद्यमान निद्रा यश्य निद्रा तो ये निद्रा हो गया अग्रहण अविद्या तो ये जिसमें नहीं है आगे अस्वप्न स्वप्न हो गया द्वैत ग्रहण तो ये अग्रहण भी उसमें नहीं है अग्रहण तो अविद्या भी नहीं है और द्वैत ग्रहणम ये भी नहीं है स्वप्न भी नहीं है अविद्यमान स्वप्न यश आगे अनामकम कोई नाम अभी नहीं है नाम अर्थात कोई वाचक को शब्द नहीं है जिसके द्वारा उसको कह देंगे और रूपकम रूप भी नहीं है रूप अर्थात तो उसमें होने वाला धर्म अगर उसका कोई नाम नहीं है फिर रूप के द्वारा भी हम उस वस्तु का हम निरूपण कर दे सकते हैं उसका नाम पता नहीं है किंतु तो हम कहेंगे वो व्यक्ति देखने के लिए ऐसा है ऐसा है ऐसा है रूपों के द्वारा भी वस्तु का निरूपण हो जाता है तो कहते हैं कि रूप भी नहीं है रूप अर्थात धर्म जाति गुणों क्रिया ये सब को लेकर के वो भी नहीं है और सकृत विभातम एक बार विभात हो जाएगा तो सदा विभात रहेगा क्योंकि अज्ञान अगर निराकरण हो जाएगा तो फिर अज्ञान आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा अज्ञान एक बार चला गया अज्ञान से फिर नहीं आएगा क्योंकि अज्ञान कब उत्पन्न होता है अनादि होने से फिर और आएगा नहीं आएगा एक बार नष्ट हो गया तो क्या इसलिए कहते हैं सकृत विभा एक बार निश्चय होना चाहिए एक बार निश्चय होता है जिसको चरम और ब्रह्माकार कहते हैं निधिध्यासन के अनंतर जब निश्चय हो जाएगा सर्वज्ञम यहाँ सर्वज्ञ में कर्मधारा है सर्वम इति सर्वज्ञ वो अलग है ईश्वर को कहेगा यहाँ सर्वस्व अर्थात ज्ञान स्वरूप ये कर्मधारा है और कथनचन उपचार हो न और कुछ उपचार करना इसका और कुछ संस्कार करना और कुछ क्रिया इत्यादि करना ये सब और नहीं है कथनचन चन उपचार न और कोई उपचार चिकित्सा अनुष्ठान कोई क्रिया आवश्यक नहीं है तो कहते हैं ज्ञानियों में भी सब क्रिया दिखती है कहते हैं वो ज्ञानी में दिखता नहीं वो जो अंतकरण है वो अंतकरण का संस्कार वह सब दिखता है और जैसा संस्कार है ऐसा चलता है टीका में नच तस्मिन निरूपाधिक ब्रह्मणि ज्ञाते कर्तव्य शेष संभवती निरूपाधिक ब्रह्म का ज्ञान हो जाने के बाद कोई कर्तव्य शेष रहेगा ये नहीं रहेगा ज्ञानी कर्म करेगा कर्तव्य बुद्धि से नहीं करेगा तो ये करना चाहिए इस प्रकार की ये नहीं करेगा संभवती इतिहास स्वभाव से अर्थात तो साधन काल में जो स्वभाव बन जाता है उसी से आगे होता रहता है इसी को श्लोक में कहा गया नौ उपचार है कथन स और कोई उपचार अर्थात और कोई कर्तव्य शेष वो नहीं टीका में आगे अजम अजतम उपपाद श्लोक में कहा अजम अनिद्रम अजतम को दिखाते हैं भाष्य में जन्म निमित्त सब अभांतरम अजम जन्म का निमित्त होता है अगर धर्मा धर्म है तो फल प्राप्ति होना है फल प्राप्ति होने के लिए जन्म होगा ये धर्मा धर्म क्यों रहता है कहते तो विद्या के चलते इसलिए जन्म का आपेक्षिक निमित्त हो गया धर्मधर्मादि किंतु उसका अंतिम निमित्त हो गया विद्या जब तक तो विद्या है तो जन्म होगा तो निमित्त धर्मादि अभाव धर्मादिद्यास अभावत और जन्म नहीं है सब सबाहतर मजम ऐसे मुंडक में कहा गया बाह्य हो गया कार्य अभ्यंतर हो गया कारण और कार्य कारण के साथ सबाहभ्यंतर अर्थात तो कार्य कारण के साथ अर्थात तो उसका अधिष्ठान रूपेण अजयंत ओ पूर्णम पूर्णमितद पूर्णमु्यसे पूय पूवा